परमेश्वर आपको प्राप्त करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है और इस प्राप्ति के लिए यह एक अवसर प्राप्त हुआ है इस समय मैं संकल्प करता हूं निश्चय करता हूं आपका ही चिंतन मनन करूंगा अन्य विचार उत्पन्न ही करूंगा हे प्रभु आपको प्राप्त कर लेने पर व्यक्ति कृतकृत्य हो जाता है और आपको प्राप्त किए बिना पूरा संसार प्राप्त करने पर भी तृप्त नहीं हो सकता धन से मनुष्य तृप्त नहीं होता है आपकी उपासना आपका ध्यान करने के लिए ऋषियों ने हमें अष्ट योग का निर्देश दिया है व्यवहार काल में हम यम नियम का पालन करते हैं वो तो आपकी प्राप्ति के लिए साधन है इस समय हम आसन का अभ्यास करते हैं, अपने शरीर को स्थिर करेंगे सुखद स्थिति में रखेंगे एक एक अंगों को शिथिल कर देंगे प्रयत्न को हटा देंगे अत्यंत सहज और सरल स्थिति में रहेंगे क्योंकि प्रभु आप स्थिर रहते हैं हम भी स्थिर होकर आपकी उपासना करना चाहते हैं परमात्मा आपके अंदर हम डूबे हुए हैं इस अनुभूति के साथ हम शरीर को शिथिल करेंगे संपूर्ण शरीर सहज एवं सरल स्थिति में हो चेहरे में प्रसन्नता का भाव मेरे प्रियतम प्रभु आपके साथ साक्षात्कार करने की वेला है जीवन का महत्वपूर्ण क्षण है आपकी प्राप्ति के लिए हम अब प्राणायाम का अभ्यास करेंगे आज हम आभ्यंतर प्राणायाम करेंगे स्वास्थ्य को अंदर भरेंगे अधिक से अधिक भरेंगे और अधिक से अधिक समय रोकेंगे घबराहट होने के बाद भी थोड़ी देर रोकने का प्रयास करेंगे रोकते हुए मन में ओम का जप करेंगे और जब रोका ना जाए धीरे धीरे छोड़ देंगे इस प्रकार तीन बार प्राणायाम करेंगे हे प्रभु प्राणायाम करते हुए मेरी बुद्धि में ये बनी रहे आपको प्राप्ति के लिए मैं प्राणायाम कर रहा हूँ और आपका मुख्य नाम जब करता रहूं प्रारंभ करेंगे श्वास को सामान्य बना लेंगे लंबा गहरा श्वास धीरे धीरे बढ़ेंगे धीरे धीरे छोड़ेंगे हर श्वास में प्रभु की अनुभूति करेंगे प्राणायाम के बाद ऋषि ने आपकी प्राप्ति के लिए प्रत्याहार का विधान किया है प्रत्याहार का अर्थ होता है इंद्रियों को बाहर के विषयों से वापस लौटा कर ले आना है चित्त के अनुकूल बनाना है हे प्रभु हे परमात्मा चित्त में आपका विचार और मेरे इंद्रिया उसमें बाधा उत्पन्न न करें इंद्रिया विषयों के साथ संबंध होने से चित्त की एकाग्रता भंग हो जाती है चंचलता उत्पन्न होती है हे परमपिता। इस समय में आपकी प्राप्ति के लिए बैठा हूं कोई गंध कोई रस कोई रूप कोई स्पर्श कोई शब्द ग्रहण करना नहीं चाहता हूं केवल प्रभु आपका ध्यान करना चाहता हूं इंद्रियों को मैं रोक रहा हूं कोई बाहर का शब्द सुनाई दे उसको मैं उपेक्षा कर दूंगा उसके ऊपर विचार नहीं करूंगा से आया, क्यों आया किस लिए आया कोई विचार नहीं केवल प्रभु आपकी स्मृति में तल्लीन हो जाऊ आपकी अनुभूति बनी रहें, हृदय में प्रभु आपकी अनुभूति करता रहूं, इंद्रियों को रोक कर रखूं, सहायता के लिए मैं आपका मुख्य नाम ओम का जप करता रहूं, प्रत्याहार का अभ्यास मन को रोक देने से इंद्रिया रुक जाती है मन को खुला छोड़ने से इंद्रिया भी चंचल हो जाती है विषय के साथ जुड़ जाती है हे परमात्मन हे परम दयालु आपकी दया से ही मैं अपने इंद्रियों को बस में कर सकता हूँ मन में भी कोई विचार उत्पन्न नहीं करूंगा कोई शब्द कोई स्पर्श कोई रूप कोई रस कोई गंध इसके बारे में मन में भी विचार उत्पन्न नहीं करूंगा मन को रोक दूं, तो इंद्रिया में रुक जाएगी मन में केवल प्रभु आपकी प्राप्ति की लालसा है ओम का जप करता हुआ प्यार का अभ्यास ऋषि ने कहा है ततो परमश्यता इंद्रियाणाम प्रत्याहार का अभ्यास करने से व्यक्ति जितेंद्रिय हो जाता है हे प्रभु जितेंद्रिय व्यक्ति ही आपको प्राप्त कर सकता है जो इंद्रिय के लोलुपता में फंसा हुआ है वो तो आपको प्राप्त नहीं कर सकता मैं जितेंद्रिय वनों और आपकी प्राप्ति करूं। प्रत्याह के बाद हम धारणा का अभ्यास करते हैं मन को चित्त को शरीर में एक स्थान पर स्थिर कर देते हैं हे प्रभु ऋषियों ने जो ये विधान किया है मैं क्रियात्मक रूप में अपने कर्मों से अभ्यास कर सकू जैसे हम चंचल होते हैं, हृदय का धड़कन हम सुन नहीं पाते परंतु जब शांत होते है एकाग्र होते हैं, तब तो हृदय की आवाज हमें सुनाई देती है अनुभव होता है ऐसे ही जब हम शांत चित्त होकर एकाग्रता से मन को किसी एक स्थान पर स्थिर करते हैं उस स्थान की संवेदनाए अनुभव में आती है प्रयास करेंगे पूर्ण शांत हो जाएंगे पूर्ण एकाग्रता के स्थान के केंद्र बिंदु पर मन को स्थिर करेंगे वहां की संवेदनाओं को अनुभव करने का प्रयास करेंगे जितनी एकाग्रता अधिक होगी संवेदनाएं स्पष्ट अनुभव होगी साधन है धारणा में सफलता मिलने पर मैं ध्यान करने में समर्थ हो सकूंगा हे प्रभु इसलिए ऋषियों ने धारणा का विधान किया है पूर्ण एकाग्रता के साथ हम धारणा लगाएंगे जिनकी एकाग्रता नहीं बनती है जो मन में अन्य विचार उत्पन्न कर देते हैं संवेदनाओं को जानने में असमर्थ है तो जहाँ पर आप धारणा लगाते हैं उस बिंदु पर आप उंगली से दबाव डाल दीजिए और उंगली को हटाकर यथास्थान रख दीजिए थोड़ी देर तक वहां पर मन को केंद्रित करिए धीरे धीरे वह संवेदनाएं अनुभव में आएगी वहीं पर मन को स्थिर करिए जिनकी एकाग्र की स्थिति है उनके लिए आवश्यक नहीं है जिनको संवेदनाएं अनुभव में नहीं आती है किसी एक स्थान पर आंखें खोलने की आवश्यकता नहीं है बिना आंखें खोले आप धारणा लगा सकते हैं इस स्थूल प्रक्रिया को अपना सकते हैं उंगली को हटाने के बाद भी उस स्थान पर संवेदनाए होती है उसको हम अनुभव करते हैं और उसी अनुभव को बनाए रखिए एकाग्रता के साथ शांत चित्त में ओम का जप मन में करते रहिए ताकि अन्य विचारों के ऊपर प्रतिबंध रहेगा हे परमात्मन हे पिता आप ही हमारी माता है आप ही पिता है आप ही मेरे गुरु है आचार्य है आप ही राजा है आप मेरे लिए सर्वे सर्वा है चाहे पति हो चाहे पत्नी हो पुत्र हो पिता हो मनुष्य गुरु आचार्य हो कोई भी हो उनसे ऊपर आप है प्रभु इनके साथ मेरा संबंध तो छूट जाएगा आपके साथ मेरा संबंध सदा है सदा रहेगा और सदा से यह संबंध बना हुआ था प्रभु आप कण कण में व्यापक है आपकी व्यापकता को मैं अनुभव करूं आपके अंदर में डूबा हुआ हूं आप आग मेरे आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सर्वत्र विद्यमान हैं मैं ऐसे ही अनुभव कर सकू प्रभु और यह सत्य है कि कोई कल्पना नहीं है वास्तविक के यथार्थ स्वरूपे आप चेतन स्वरूप सर्वव्यापक हैं मुझे आप अभी प्रत्यक्ष जान रहे हैं मैं आपके अंदर ही डूबा हुआ हूं प्रभु भले मैं आपको नहीं जान पा रहा हूं आप तो प्रभु मुझे जान रहे ये विश्वास मेरी बुद्धि में दृढ़ हो जाए और वो अनुभूति के स्तर पर आ जाए सर्वव्यापक, व्यापक सर्वज्ञ परमात्मा आपकी अनुभूति में करता हूं व्याप्य व्यापक संबंध समर्पित रहेंगे जैसे एक छोटा बच्चा बालक गुरु के पास समर्पित हो जाता है कोई अन्य चेष्टाएं नहीं करता है वैसे ही प्रभु मैं आपके पास अपने आप को समर्पित कर रहा हूँ कोई अन्य विचार नहीं कोई अन्य चेष्टा नहीं पूर्ण समर्पण और प्रभु आपकी अनुमति कर रहा हूं चैतन्य स्वरूप प्रभु आपकी अनुभूति के साथ साथ मैं आपका ध्यान करता हूं आपकी गोदी में मैं बैठा हुआ हूँ ऐसी अनुभूति बनी रहे आपकी अनुभूति ही आपकी उपासना है आपकी अनुभूति ही आपका ध्यान है जब आपकी अनुभूति नहीं होती है तो उपासना भंग हो जाती है ध्यान टूट जाता है हे प्रभु इस समय तो प्रभु आपकी अनुमति सतत बनी रहे आपकी कृपा से ही मैं आपका ध्यान कर पाऊंगा और तो आप कृपालु प्रभु पुरुषार्थी आत्मा को आप सहायता देते हैं मैं पूर्ण प्राण से चाहता हूँ आपका ध्यान कर सकू सफल हो जाऊ गायत्री मंत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान करूंगा मंद स्वर से और मंद गति में उच्चारण करेंगे जो उच्चारण करना ना चाहें जिनकी एकाग्रता भंग होती है वो मन मन में करें प्रभु के साथ संबंध बनाना सबके लिए अनिवार्य है प्रभु आपकी अनुभूति मेरी बुद्धि में बनी रहे उस अनुभूति को गहराई में ले जाने के लिए मैं मंत्र का उच्चारण कर रहा हूं आपकी अनुभूति उच्चारण करते हुए भी बनी रहे बाद में भी बनी रहे श्वास भर लेंगे कविता के माध्यम से भी प्रभु हम आपका ध्यान कर सकते हैं जिनको मंत्र कठिन होता है अर्थ नहीं जानते ऐसे प्रभु हम आपके अवोध मालक बालिकाएं कविता के माध्यम से अपनी भाषा में आपकी स्तुति प्रार्थना करते हैं अनुभूति तब भी बनी रहे अनुभूति ही उपासना तो है अनुभूति छूट गई तो उपासना भंग हो जाता है कविता के माध्यम से जिनको अनुकूल है बोले जो मानसिक स्थिति में कर सकते हैं बोलने की आवश्यकता नहीं है एक बार मैं बोलूंगा एक बार आप बोलेंगे प्राण प्रदाता संकट प्राण प्रदाता संकट हे सुखदाता हे हे मो गायन करते समय ध्यान रखेंगे प्रभु की अनुभूति ना भूलें और जो शब्द बोलते हैं किसी के अनुरूप प्रभु की अनुभूति करें मुझे यह प्राण देने वाला प्रभु आप ही है सीधा प्रभु के साथ संबंध है और किसी के साथ कोई संबंध नहीं प्रभु से संबंध आप ही प्रभु प्राण प्रदाता है समस्त दुख संकट का प्राण करने वाला आप ही है आप ही प्रभु भगवान है सुख दाता है अनुमति मुख्य है प्रभु की अनुमूति बनाए रखेंगे और बोलेंगे सविता माता पिता सविता माता पिता वे गोविंद I'm sorry. प्रज्ञा प्रेरित कर सुकर्मी विश्वविधाता bha स्वरूप परमात्मा आप मेरे आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे अंदर बाहर सर्वत्र प्रभु आप विद्यमान हैं आप आनंद में परिपूर्ण हैं आनंद का सागर है मैं अपने पात्र को आपकी ओर उन्मुख करने देने से मैं भी आनंदित हो सकता हूँ हे प्रभु आपका आनंद स्वरूप मुझे प्रत्यक्ष कर कराइए O mananna o mananna o allah o mananna स्वरूप परमात्मा आपने ही अपना स्वरूप वेद में बताया रसे न तृप्तो न कुत आप आनंद रस में परिपूर्ण है पूर्ण तृप्त है हे प्रभु मैं आपके आनंद स्वरूप का अनुभव करूं रसो वही सह रसम भी लब् अयम आनंदी भवती रस स्वरूप परमात्मा आनंद में परिपूर्ण है और उस आनंद को प्राप्त करके यह जीवात्मा में आनंदित हो जाता है आनंदी बन जाता है तृप्त हो जाता है हे प्रभु उस ऋषि की वर्णित स्थिति को मैं प्राप्त करू आपके आनंद में आनंदित हो जाऊं मन में जप करते रहेंगे जो इस धून में नहीं गा सकते अथवा जिनको आवश्यकता नहीं लगती है वो ओम आनंद का जप करेंगे मुख्य है पर वो आपकी अनुभूति आपकी अनुभूति हमारी बुद्धि में बनी रहे जप करना उसका सहायक है अनुभूति बनाए रखेंगे और उस अनुभूति को बनाए रखने के लिए सहायक रूप में जब करेंगे परम पिता परमात्मा आपकी असीम कृपा से मुझे आपके बारे में यह ज्ञान प्राप्त हुआ अब प्रभु आपके साथ में संबंध टूटने नहीं दूंगा मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव आप सच्चिदानंद स्वरूप है आपके साथ मेरा संबंध शाश्वत चिरंतन है हे प्रभु अज्ञाता के कारण मैं आपके संबंध को भूल भौतिक पदार्थों के आकर्षण में मन को लगाकर कितना ही दुख प्राप्त कर चुका हूँ अब तो प्रभु आपके साथ ही संबंध नित्य बनाए रखूंगा आपके साथ में तन्मय हो जाना चाहता हूं। जैसे एक लोहे का गोला अग्नि में डाल देते हैं वो तो गोला भी अग्निमय हो जाता है ऐसे ही आनंद स्वरूप परमात्मा मैं आपके अंदर अपने आप को समर्पण करता हूं। आपके आनंद में मैं आनंदित हो जाऊं। लोहा जैसे अग्नि में हो जाता है मैं भी आपके आनंद में आनंदमय हो जाऊं आपका सानिध्य आपका संबंध मेरी बुद्धि में अवतरित हो जाए संबंध बनाएंगे पूर्ण एकाग्रता के साथ गहराई में प्रभु आपके साथ में संबंध बना रहा हूँ अब बिना ही के ओम आनंद का जप करेंगे लंबे स्वर से ओम का उच्चारण करेंगे और ओम पूरा होने के बाद आनंद का उच्चारण करेंगे दोनों करते समय प्रभु में आपकी अनुभूति कर सकू ऐसी कृपा प्रभु तन्मय का भाव बनाएंगे पूर्ण तल्लीन तन्मय हो जाना प्रभु के अंदर पूर्ण विलीन हो जाना पूर्ण साधिकाएं कभी सफलता को प्राप्त कर पाते हैं कभी नहीं कर पाते हैं। हमारे अंदर तन्मय की स्थिति उत्पन्न कर दीजिए जो समिधा अग्नि के संस्पर्श में आ जाती है वो तो प्रज्वलित हो जाती है और जो अग्नि से दूर रहती है टोकरी के अंदर जो समिधा पड़ी रहती है उसमें तेज नहीं होता हे प्रभु मैं संसार रूपी टोकरी से अपने आप को निकाल कर आप दिव्य तेज स्वरूप अग्नि में अपने आप को आहुत करूं और आपके तेज में मैं तेजस्वी हो जाऊं वर्चस्वी हो जाऊं ओजस्वी हो जाऊं सदा आनंद में रहूं आप कभी दुखी नहीं होते प्रभु संसार में कितना अन्याय अत्याचार होता है आप एक क्षण के लिए दुखी नहीं होते मैं भी आपके साथ संबंध बनाऊं तो मैं भी दुख से रहित हो सकता हूं अब आपके स्वरूप में मैं अपने स्वरूप को एकाकार करता हूं तन्मय करता हूं तनलीन करता हूं आनंद में आनंदित होने का अनुभव करता हूं मानसिक रूप में जब करते हुए मैं आपकी अनुमति कर रहा हूं परम पिता परमात्मा आपकी कृपा से आज का ध्यान बहुत उत्तम रहा हे प्रभु परमेश्वर ऐसे ही आपकी कृपा बनी रहे अब मैं आपकी उपासना को छोड़कर व्यवहार काल में प्रवृत्त होने जा रहा हूँ व्यवहार काल में भी आपकी अनुभूति बनी रहे ताकि आगे में ध्यान करते हुए समाधि तक पहुंच सको जो व्यक्ति उपासना काल के साथ साथ व्यवहार काल में सावधान रहता है अंतवृत्तिक रहता है अपने मन को नियंत्रण में रखता है कि आज्ञा के विपरीत मन में भी विचार नहीं करता है और आपकी अनुभूति को व्यवहार काल में भी अनुभव करता है वही व्यक्ति समाधि तक पहुंचता है प्रभु मेरे पर कृपा कीजिए अभी से लेकर अगली उपासना तक मैं आपकी अनुभूति बनाए रख सकूं और अगली उपासना में मैं समाधि को प्राप्त कर सकू ऐसी भावना मेरे अंदर पोतोप्रोत हो आपकी कृपा बनी रहे प्रभु आपके प्रति ही मेरा यह जीवन समर्पित है प्रयास करने से जो ध्यान की स्थिति है वहीं समाधि में परिवर्तित हो जाते है यही ध्यान जब उत्कृष्ट स्थिति में पहुंचता है तब समाधि लग जाती है मेरे मन में कभी भी ऐसा विचार ना आए कि मैं समाधि को प्राप्त नहीं कर सकता हे प्रभु आपकी कृपा से ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और आगे भी आपकी कृपा से ही संभव है आपके प्रति समर्पण के लिए मैं दो पंक्ति गान करता हूँ प्रभु तुम्हारे पावन पथ पर प्रभू तुम्हारे पावन पथ पर